का, जो यह बाइबल का मत है कि के वह केवल ईसाइयों का है सो नहीं किंतु इससे यहूदी आदि भी गृहित होते हैं जो यहां तेरहवें समूलास में ईसाई मत के विषय में लिखा है इसका यही अभिप्राय है कि आजकल बाइबल के मत में ईसाई मुख्य हो रहे हैं और यहूदी आदि गौण हैं। मुख्य के ग्रहण से गौण का ग्रहण हो जाता है इससे यहूदियों का भी ग्रहण समझ लीजिए इनका जो विषय यहां लिखा है सो केवल बाइबल में से के जिसको ईसाई और यहूदी आदि सब मानते हैं और इसी पुस्तक को अपने धर्म का मूल कारण समझते हैं इस पुस्तक के भाषांतर बहुत से हुए हैं जो के इनके मत में बड़े बड़े पादरी हैं उन्हीं ने किए उनमें से देवनागरी वा संस्कृत भाषांतर देखकर मुझको बाइबल में बहुत सी शंका हुई। उनमें से कुछ थोड़ी सी इस तेरव समूलास में सब के विचारार्थ लिखी यह लेख केवल सत्य की वृद्धि और असत्य के ह्रास होने के लिए है ना कि किसी को दुख देने वह हानि करने अथवा मिथ्या दोष लगाने के अर्थ ही इसका अभिप्राय उत्तर लेख में सब कोई समझ लेंगे कि यह पुस्तक कैसा है और इनका मत भी कैसा है इस लेख से यही प्रयोजन है कि सब मनुष्य मात्र को देखना सुनना लिखना आदि करना सहज होगा और पक्षी प्रतिपक्षी होकर विचार कर ईसाई मत का आंदोलन सब कोई कर सकेंगे इससे एक यह प्रयोजन सिद्ध होगा कि मनुष्यों को धर्म विषय ज्ञान बढ़कर यथा योग्य सत्य असत्य मत और कर्तव्य अकर्तव्य कर्म संबंधी विषय विदित होकर सत्य और कर्तव्य कर्म का स्वीकार असत्य और अकर्तव्य कर्म का परित्याग करना सहजता से हो सकेगा सब मनुष्यों को उचित है के सबके मतविशक पुस्तकों को देख समझकर कुछ सम्मति असम्मति वे लिखें नहीं तो सुना करें क्योंकि जैसे पढ़ने से पंडित होता है वैसे सुनने से बहुश्रुत होता है यदि श्रोता दूसरे को नहीं समझा सके तथापि आप स्वयं तो समझ ही जाता है जो कोई पक्षपात रूप यानारूढ़ होके देखते हैं उनको ना अपने और ना परा गुण दोष विदित हो सकते हैं मनुष्य का आत्मा यथा योग्य सत्य असत्य के निर्णय करने का सामर्थ्य रखता है जितना अपना पठित वाश्रुत है उतना निश्चय कर सकता है यदि एक मत वाले दूसरे मत वाले के विषयों को जाने और अन्य ना जाने तो यथावत संवाद नहीं हो सकता किंतु अज्ञानी किसी रूप बाड़े में गिर जाती, ऐसा ना हो इसलिए इस ग्रंथ में प्रचलित सब मतों का विषय थोड़ा थोड़ा लिखा है इतने ही से शेष विषयों में अनुमान कर सकता है कि वे सच्चे हैं झूठे जो जो सर्वमान्य सत्य विषय हैं, वे तो सब में एक से हैं। झगड़ा झूठे विषयों में होता है अथवा एक सच्चा और दूसरा झूठा हो तो भी कुछ थोड़ा सा विवाद चलता है यदि वादी प्रतिवादी सत्य असत्य निश्चय के लिए वाद प्रतिवाद करें तो अवश्य निश्चय हो जाए अब मैं इस तेरहवें समोलास में ईसाई मत विषक थोड़ा सा लिखकर सबके सब सम्मुख स्थापित करता विचारिए कि कैसा है अलमति लेखे नरेशु